मां च सर्वं मंगाशक्षुश्रोत्रकोद्रिया ब्रह्मोपन कामवेदी छात्र परिषद तृतीय अध्याय के द्वादश खंड के अपतल भाष्य के ऊपर तो बातें चल रही थी जिसमें कहा गया था आदित्य के माध्यम से ब्रह्म की उपासना बताई असंभा आदित्य देवभवि इत्यादि के द्वारा उसके अनंतर अब आदित्य जिसकी देवता है गायत्री छंद की देवता आदित्य है तो अब आदित्य देवता वाला जो गायत्री छंद है गायत्री है उसके द्वारा भी उसी ब्रह्म की उपासना करते हैं उपासना माने ब्रह्म की उपासना है वो आदित्य मंडलस्थ पुरुष की उपासना होती है कोई उपासना बदला नहीं है इसके लिए अवतर से हो गया है आगे मंत्र है गायत्री वालिकम सर्वम भूतम शरीर वागवै गायत्री भगवई गायति भगवई इदं सर्वं भूतं गायति चत्रायते च भगवई इदं सर्वं भूतं गायति गायति भगवई इदं सर्वं भूतं यदिनं किञ्च जयं किञ्च भगवई गायत्री भगवई गायति भगवई इदं सर्वं भूतं गायति चत्रायते च भगवई इदं सर्वं भूतं गायति चत्रायते च गायत्री वही इधम सर्वम्बई प्रसिद्ध है ये सब कुछ जो भी है ये जगत में जो कुछ वस्तु गायत्री है गायत्री से तो अतिरिक्त कुछ नहीं है गायत्री वही इदम सर्वभौतम यदि जो यहाँ जो कुछ भी है थावर जंगम जितने भी वस्तु है दो प्रकार के चराचर बोलो थावर जंगम बोलो दो प्रकार की वस्तु जो भी जो कुछ भी है सब गायत्री है गायत्री कहते गायत्री क्या चीज है जो संपूर्ण भूत स्वरूप गायत्री क्या है बागवही गायत्री बाणी ही गायत्री है बाणी गायत्री क्यों कहते हैं है बागवा बागवय सर्वम भूतम गायत्री जो जान, त्रायत जानी से ही क्या स्थिति होती है बाणी संपूर्ण भूतों के कथन कर दिए घट है पट है मठ है वृक्ष है मनुष्य बाणी कथन करते सब भूतों के गायत्री त्रायते जो भयभीत व्यक्ति को रक्षा भी करती है बाणी दो काम करती है इसलिए गायत्री है वो बागवई इधम सर्वम भूतम गायत्री चाय थे जगह ही ये संपूर्ण भूतों को भूतों का दान करते मैंने शब्द उच्चारण करके अमुक वस्तु है अमुक वस्तु बाणी ही बोलती है और त्राय थे भयभीत अवस्था में रक्षा भी बाणी करती है कोई डर रहा हो तो मां वहींशी बाणी बोलेगी मत डरो इसलिए गायत्री गायत्री है गायत्र हैं है। तथा चेतो का उपाधिभाष्यूत्र में आया कि ये जो तथा चेतो अर्पण माने छंदो विधा चेत नर्पणनगरा तथा चेतो यही मंत्र को प्रथम प्रथम के ऊपर विचार है ब्रह्म सूत्र भाई प्रथम अध्याय प्रथम बात 25 नंबर के सूत्र में वहां विचार हुआ गायत्री शब्द से छंद को लिया गया है जो अनेक छंद हैं उनमें से एक छंद पूर्व पक्षी ऐसा बोलता है परमात्मा नहीं छंद है ऐसा पूर्वादी बोलेगा वहा छो विदाना न परमात्मा नहीं होने परमात्मा ने ऐसे होता है छंद का कथन किया है ऐसा पूर्वादी कहेगा छंदोनाथ न परमात्मा ने चेत न सिद्धांत का नहीं तथा चेतु अर्पण निर्दान, उसी में ही चित्त समाहित करने को कहा है आगे उपासना करने को कहा है छंद की उपासना नहीं होती है और उसके बाद ही छंद अपना जाए गायत्री छंद तो छंद की उपासना नहीं होती है सिद्धांत नेता तथा चेतो अर्जुन निगदात कहा कि उसी में चित्त के मन की एकाग्रता समाधान करने को कहा गया है इसलिए वो गायत्री शब्द का अर्थ छर्णय लिया है ब्रह्म सूत्र में गायत्री शब्द ही मंत्र विचार हुआ है ये कहा छो बिराद नि तथा चेतो अरुण निगदात तथा ही दर्शनम ऐसा ब्रह्मसूत्र है पूर्वादि कहेगा वहाँ गायत्री शब्द से छंद को लिया जैसे अनुष्टुप आदि छंद होते हैं गायत्री है, है, है, में एक छंद है जगती छंद है त्रिष्टूप छंद आदि में एक छंद है तो परमात्मा नहीं है वो ऐसा पूर्वादि कहेगा आप ब्रह्मसूत्र में तो शीतान्त नहीं है उस प्रकार से परमात्मा उसे मन को एकाग्र करने को कहा है छंद के लिए ऐसा नहीं कहा जाता उपासना करने को कहा इसलिए परमात्मा ही है गायत्री शब्द का तो परमात्मा है ऐसा इस मंत्र के विचार वहां को है ब्रह्मसूत्र में एक टीकाकार कह रहे तथा चेतो अर्पण निगरात ये सिद्धांत ग्रहण उस प्रकार से चित्त का एकाग्र करने को कहा है वह समाधान करने का इसलिए न्याय इस युक्ति से गायत्री उपाधिगम ब्रह्म उपासम गायत्री उपास गायत्री उपाधि वाला जो ब्रह्म है वो उपास्य यहाँ है उपास्य ब्रह्म है गायत्री उपाधि वाला ब्रह्म ऐसे उपास्य होता है जैसे शालिग्राम उपाधि वाला विष्णु उपास्य होता है नर्मदा के शिलाखंड उपाधि विशिष्ट जो शिव है वो उपास्य होते हैं उपास्य परमात्मा होते हैं माध्यम होते हैं सब तो एक, एक कहा प्रतिज्ञा करते हैं श्री गांधी कहा ब्रह्म ही उपास्य है, है। ब्रह्म कहा गायत्री वा शिव कहा गायत्री बई ये अवधारणा को बई शब्द बई जो है ना प्रसिद्ध दिखाने प्रसिद्धि दिखाने के लिए बई कहा गायत्री बई क्यों इदम सर्वम भूतम प्राणी जातम जो कुछ भी है संसार में जो कुछ भी वस्तु है वो गायत्री है सारे में गायत्री में कल्पित गायत्री उपाधिक ब्रह्म ही है वो ब्रह्म में कल्पित है गायत्री उपाधिक ब्रह्म में कल्पित है गायत्री कहता है गायत्री उपाधिक ब्रह्म तो गायत्री भाई इदम सर्वम भूतम कहा सब कुछ गायत्री है गायत्री उपाधिक ब्रह्म है प्राणिजातम जो कुछ भी भूतकाल में प्राणी वर्ग जितने भी हैं यद किंचा स्थावरम जंगमम व तत् सर्वम गायत्री व दो ही प्रकार के प्राणी होते हैं एक तो स्थावर होते हैं एक जंगम होते हैं एक चलने वाले एक न चलने वाले दोनों के दोनों सब कुछ वो गायत्री है गायत्री उपाधि वाला ब्रह्म में कल्पित है गायत्री है जैसे रज्जो में भाषने वाला सर्व जो होता है रज्जु होता है इसी प्रकार गायत्री उपाध उपाधिक ब्रह्म में कल्पित जगत ब्रह्म ही है गायत्री वही इधम सर्वम भूतम तस्या छंदो मात्राया सर्वभूतत्व अनुपन्नम तुझे गायत्री जो है ना यदि छंद मात्र हो यदि पूर्वादि वहाँ ब्रह्मसूत्र में गायत्री शब्द कर छंद लेना चाहेगा इस मंत्र में छंद बोलेगा वो क्योंकि छंदो भी नूर्वादी बोलता है छंद का कथन किया है गायत्री एक छंद विशेष है इसलिए ब्रह्म नहीं है ऐसा बोलेगा वहाँ तो इसलिए बोलते नहीं तस्या छंदो मात्राया गायत्री जो है छंदो यदि छंद मात्र हो तो उसका उसमें सर्वभूतत्व मनुपन्नम सारा भूत होना संभव नहीं है गायत्री वहीदम सर्वभूतम बोला एक छंद होता तो सारा सर्वभूत होना संभव नहीं था इसलिए वो छंद नहीं है वो तो गायत्री उपाधि ब्रह्म है आ, क्योंकि सर्व तस्या छंदो मात्र आया सर्वभूतत्व यदि तस्या मैं मात्र जो गायत्री है उसका सर्वभूतत्व होना संभव नहीं थी गायत्री कारणम बाचम शब्द रूपां आपादय थी गायत्री बाघबई थी कहा इसलिए गायत्री का जो कारण है वाचम मान छंद का उच्चारण करने वाले जो कारण है बाणी शब्द स्वरूपां शब्द रूप है बाणी इसका। आपाद है गायत्री शब्द से उसी को ग्रहण किया जाता है बाघबई गायत्री इसलिए कहा बाणी ही गायत्री है घवीदम सर्वभूतम वाणी ही ये सब कुछ है बाणी नहीं तो कुछ भी नहीं है क्यों यार्द भाग शब्द रूपा सती जिससे की बाणी जो है शब्द स्वरूप होती हुई बाणी एक शब्द शब्द को बाणी बोलते हैं सब इसमार्थ बात जो बाणी है शब्द रूपा सती शब्द स्वरूप होती हुई सर्वभूतम गाय की संपूर्ण प्राणियों का गायन करती घट पट मठ है अश्विश है ऐसे बोलती शब्द रूप होते हुए जो बाणी है वो क्या काम करती है सभी भूत को काम करती है शब्द यही गायती बने शब्दी असौ गऊ ऐसा बोध गाय है असौ अश्वश गोड़ा है इत्यादि खाली गाने ही नहीं करती केवल शब्द उच्चार नहीं करती बात नहीं प्राय तेज रक्षा भी करती है भूतों की आपत्ति में देखा है बाणी रक्षा करती है, कैसे करती है प्राय तेज रक्षती इन्हें भूतों की रक्षा भी करती है हम अमुष्मान भूतान रक्षित रक्षा भी करती कैसे? भाईशी है। कैसे माँ भैंसी कहते हैं कोई डरा हुआ हो मत डरो ऐसा बोलती है बाणी कोई डरा हुआ सामने तो बोलता माँ भैंसी मत डरो। डरोमते भयम उत्थितम तुम्हारे क्या भय उत्पन्न हो गया क्यों डर रहे वो बाणी ऐसा बोलती है इस तरह से रक्षा करती है उसकी इतने सर्वतो भया निवर्तमान और बात जात इस तरह हर प्रकार से भय से निवृत्ति होगा जो व्यक्ति वाणी से रक्षित हो जाता है वाणी रक्षा भी करती है यदि बालभूतम गायत्री चा त्रा जो बाणी स्वरूप होती हुई गायत्री गान भी करती है सभी भूतों का गान भी करती है शब्द उपचार भी करती है और त्रायते च रक्षा भी करती है शक्ति। गायत्री एवं इसलिए गाय तक वो गायत्री ही है गायत्री चत रायत्री जो जो कुछ पानी को गान करना रक्षा करना है गायत्री बता दो गायत्री ही है गायत्री चायत्री गायत्री गायत्री चर प्राय जो गायत्री ही उन करती है और रक्षा भी करती है बाचो अन्यवाद गायत्री गायत्री जो है वाणी से अभिन्न है गायत्री गायत्री तम गायत्री में जो गायत्री गायत्रीव धर्म कैसे आया क्यों गायत्री कहा तो कहते हैं गाना प्राणाच गायत्री है ना गा है त्री है त्रैक पालन है तो गान करती है सभी भूतों का गान करती है सभी भूतों की रक्षा करती है दो कारण सोचो गायत्री कहा जाता है गाना से गान करने से और त्राण रक्षा करने से ये दोनों कारणों से गायत्री में गायत्रीव धर्म आता है ये कहा ठीक कहते हैं निपातन आधार व्यात है निपात माने अभ्य अव्यय है बई जो बई है उसके अर्थ करते हैं बात अवधारणार्थ हो ये निश्चय कराने के लिए है गायत्री बई इधम सर्वम जो कुछ भी भूत है गायत्री ही है अवधारण रूपम ये अर्थम स्फुटन इदम इत्यादि व्या जो अवधारण स्वरूप कहा था बई शब्द के द्वारा निश्चय करा रहा कराया जा रहा था उसी विषय को स्पष्टीकरण करते हुए करके सर्व भूतम प्राणिजातम यथावरम जंगम तत्सर्व गायत्री है जो कुछ भी है प्राणी वर्ग जो कुछ भी स्थावर जंगम दो प्रकार के प्राणी जो कुछ भी संसार में भाषता है वो गायत्री ही है अच्छा ठीक तद है तदम सर्व गायत्री है इसी योजना में करता तत् सब कुछ जो कुछ भूत वर्ग है गायत्री है गायत्री ही है सर्वात्म गायत्री सर्वात्मकत्वात ब्रह्म दृष्टिया उपास्त्र गायत्री सर्वरूप होने से ब्रह्मदृष्टि से उसकी उपासना करना ठीक है जैसे विष्णु दृष्टि से शालिग्राम की उपासना करते हैं स्नान आदि कहां कराते हैं शालिग्राम में विष्णु दृष्टि से करते हैं उसी प्रकार ब्रह्मदृष्टि से गायत्री उपाश्य है अच्छा गायत्री सर्वात्मगत्वाद गायत्री सर्व रूप होने से ब्रह्मदृष्टि से उपासना करना ठीक है इति उत्तम तथा अनुपत्तिम आशंका अनंतरण वाक्य न उत्तरवाह पूर्वादि बोलता है नहीं हो सकता है ब्रह्मदृष्टि से उपासना गायत्री की नहीं हो सकती छंद को कथन किया है वहां तो गायत्री एक छंद है अनेक छंदों में से एक छंद है उसका है जो पूर्वादि बोलता है तत्र अनुपत्ति सर्वात्मक मानना ठीक नहीं ऐसे संघ कर अनंत वाक्य रहा आगे जो वाक्य आ रहा है उसके में उत्तर देते हैं बाघ भाई इदम सर्वम भूतम गायत्री चायती च इत्यादि वाक्य है उसका अर्थ करते हैं कहा तस् छंदो मात्र आया यदि छंदो मात्र माना जाए गायत्री को गायत्री छंद माना जाए तो सर्वभूतत्व अनुपन्न सर्व, सब कुछ होना संभव नहीं क्यों गायत्री भाई इधम सर्वम भूतम बोल सू अगर वो एक छंदा विशेष हो तो सर्वभूत होना संभव नहीं है जैसे गांध ने कहा गायत्री कारण वाचम गायत्री जो छंद है उसको उच्चारण करने वाली जो बाणी है गायत्री का जो कारण गायत्री माना छंद छंद का उच्चारण करने वाली बाणी को गायत्री शब्द से कहा जाएगा कारण वाचम शब्द रूपम जो शब्द स्वरूप है आपा गायत्री गायत्री गायत्री शब्द से उसे कथन होता है इत्यादि तो कहा ठीक कथम बांचो गायत्री तुम इतिहास बाणी को गायत्री कैसे बोल दिया आपने गायत्री तो क्षमता होता है बाणी को कैसे गायत्री कहा कथम बाचो गायत्री तुम इतिहास तशा सर्वभूत तो संबंधन दर्शूष वाणी के सर्व संपूर्ण भूतों के साथ प्राणी मात्र के साथ संबंध दिखाते हैं इसलिए वो ये गायत्री है ये कहना चाहते हैं बाघ बाघम सर्वम भूतम ये बोला ये जो कुछ भी प्राणी वर्ग है बाणी ही तो है बाणी से तो कुछ नहीं ठीक कहा गायत्री तुम बाघ कैसे गायत्री होगी तो कहामात रात से बताया यशमात बाघ शब्द रूपा सती बाणी एक शब्द स्वरूपा है शब्द स्वरूप होते हुए सर्वम भूतम गायत्री सारी प्राणियों के बारे में जान करती है उच्चारण करती है क्या बोलती है असौ गऊ असौ असौ अस्वच्छ इत्यादि बोलती है गाय है घोड़ा है इत्यादि बोलती है सबके नाम लेती है सब लोग करती है और खाली नाम ही नहीं लेती प्रायते रक्षा भी करती है बाणी रक्षा की अमुष्मान इन प्राणियों की रक्षा भी करती है माँ बहसी बोलती कोई डरा हुआ व्यक्ति हो तो मत डरो ऐसा बाणी बोलती है मत डरो सब तो बोलती है वो माँ किमते भयम तुम्हारे ऊपर क्या कौन से आपत्ति आगे कौन भयो आगे खड़ा हो गया ऐसे बोलते बिना सर्वतो भया निवर्तमान हर प्रकार से भय से निवृत्ति हुआ व्यक्ति बाचा प्रातः उस काल में बाणी से ही रक्षित हुआ माना जाएगा ठीक है भावती एवं बाचा स्वरूपम गायत्री अस्तित्व आयातम ठीक है ये वाणी का काम हो गया है तो बाणी रक्षा करती है और सबको उच्चारण करती है नाम मिले थी गायत्री त्रायत्री तो बाणी का हो गया गायत्री में क्या आया प्रसंग में गायत्री का प्रश्न उठा तो कहा जो बाघ बाघ स्वरूप है जो गान करती है और रक्षा करती है गायत्री और गायत्री त्राय वो गायत्री गान करती है गायत्री रक्षा करती है बाचो अन्यवाद गायत्री है गायत्री और बाणी में भिन्नता नहीं है अभिन्नता है तो कार्यकाल में अभिद होता है ऐसा है ठीक हैं गायत्री नाम निर्वचना गायत्री ऐसा है गाय है और त्रै रक्षण धातु है दो धातु मिलके बना हुआ है गायत्री नाम निर्वचना बाची उत्तम रूपम गायत्री अभी दृष्टम गायत्री नाम के निर्वचन करने से भी निर्वचन से भी ये होता है वाणी में कहा गया जो रूप है क्या रूप है सर्वभूत के उच्चारण करना सभी भूतों के रक्षा करना वह रूप स्वरूप गायत्री में गायत्री में चाहिए कहा गानात प्राणाचार्य ये दो है गान करती है सबका नाम लेती है गई शब्द से गान बनता है त्रैंग जैसे प्राण बनेगा गानात सबको नाम लेती है सबकी रक्षा करते श्र्ले गायत्री गायत्री इसलिए गायत्री में गायत्री प्रधर्मतिहाय पड़ता है, आगे, है आगे। ये आगे मंत्र है पृथ्वी सर्वं प्रतिष्ठित नातिशीय पृथ्वी कश्यामीद्व भूत प्रतिष्ठित नाशीय से या वैसा गायत्री वो जो पूर्व कथित जो गायत्री है जो बाग बाक्ष गायत्री है रूपा गायत्री है वो गायत्री इय वावसा वो बाग रूपा गायत्री यही है यही है करके यम करके बोलती है सामने है क्या है या यम पृथ्वी ये जो ये पृथ्वी है एक पृथ्वी जो है जो बाग रूपा गायक है वो पृथ्वी एक पृथ्वी अश्याम ही इदम सर्वं भूतम प्रतिष्ठितं इस पृथ्वी में अश्याम पृथ्व्याम इस पृथ्वी में संपूर्ण प्राणी प्रतिष्ठित थावर जंगम जितने भी इसी प्रतिष्ठित है आश्रित है सारा इसमें एता इस पृथ्वी को कोई अधिक्रमण नहीं कर सकता कोई भी यहाँ रहना हो तो पृथ्वी में रहना पड़ेगा थावर जंगल जो भी वस्तु है इसको अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता पृथ्वी को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता इसलिए ये गायत्री है ठीक है अस्थि ही बाचक सर्वभूतात्मकत्म तदवाचक वाचकवाद बाच्यचक अनूपणा तथा चाल भूता गायत्री सर्वभूतात्जा यदान तस्या विधांतरम आह अस्थि बाचक सर्वभूतात्मक वाणी में सर्वभूत स्वरूप स्वरूपता है क्यों तरवाचक तो सभी भूतों का वाचक है वाणी इसलिए सर्वभूत स्वरूप है वो वाचक है वाणी एक वाच्य च और वाच्य जो होता है जो भूत सर्वभूत वाच्य है वाणी वाचक है वाच्य च। वाचक आदेश अनिरूपणा शब्द से अर्थ का निरूपण अतिरिक्त रूप से हो नहीं सकता है तो अष्ट ही बाचक सर्वभूतात्मक वाणी में सब सर्वभूत स्वरूप है क्यों स्वरूप है तद वाचक सभी भूतों का वाचक है बाणी पद से सर्वभूत लेना और वाच्य से जो सर्वभूत वाच्य बने हुए हैं वाणी का जो अभिधेय बना वा हुआ वाच्य बना हुआ है वाचक अतिरिगण अनुपणा वाचक बने शब्द से अतिरिक्त रूप से निरूपण नहीं होता उनका इसलिए तथा जब चाहभता गायत्री जो बाणी स्वरूप गायत्री बाल रूपा गायत्री है सर्वभूतात्मिका होता हूँ पूर्व मंत्र में किया कि वह सर्वभूत स्वरूप है वो इधान्त अब उसमें अब उस प्रकारांतर से कहना चाह प्रकारांतर बताना चाहते हैं जो बाल भूता गायत्री थी वो तो पृथ्वी है वो क्योंकि पृथ्वी में सभी भूत आश्रित है ऐसा करके प्रकारांतर से बता रहे एक कहा भाष्य में कहते हैं या भाई शाह माने बाग भूता एवं लक्षणा इस प्रकार जिसके लक्षण है क्या लक्षण है सर्वभूतरूपा संपूर्ण भूत स्वरूपा है ऐसे गायत्री है गायत्री यम शाह माने वो जो बाग रूपा गायत्री है अवश्य यही है कौन है या जो यह धरती है पृथ्वी है तो यही है पूर्व पक्ष शंका करता है कथम पुनर्यम पृथ्वी गायत्री पृथ्वी कैसे गायत्री होगी शंका आ गई उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं उच्चते सर्वभूत संबंधा सभी प्राणियों का संबंध इसके साथ है इसलिए गायत्री है सर्वभूत संबंधा कथम सर्वभूत संबंध प्रश्न उठता सारे प्राणियों का संबंध पृथ्वी पर कैसे है प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं अशियाम पृथिव्यां ही ये जो पृथ्वी है इसमें ये मानी अस्मात इस पृथ्वी में सर्वं स्थावरम जंगम में चबूतम प्रतिष्ठितम दो प्रकार के प्राणी है स्थावर और जंगम चर और चर चलने वाले और न चलने वाले दो ही प्राणी होते हैं ये दोनों के दोनों थावर जंगम दोनों के विद प्राणी प्रतिष्ठित आश्रित हैं पृथ्वी में एतामेव पृथ्वी नातिशीते इस पृथ्वी को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता ना कि शीयते ना कि वर्तते इसको अतिक्रमण नहीं कर सकता पृथ्वी में रहना पड़ेगा यथा गान प्राणाध्यान भूत संबंध जैसे गायत्री का पूर्व मंत्र के था गान, गाएव्या। गाएव्या के गान और प्राण के माध्यम से भूतों के साथ संबंध है सभी का नाम लेती है और सभी की रक्षा करती है माँ महिषी बोलते है जब कोई डरा हो तो डरो बोलती है वाणी इसलिए सभी भूतों का संबंध है सभी का उच्चारण नाम उच्चारण करना और भय से मुक्त करना ये दो काम के कारण दो कार्य को लेकर सब के सबके साथ उसका संबंध दिखाया पूर्व में इसी प्रकार एवं भूत प्रतिष्ठान यह पृथ्वी गायत्री कैसे भूतों के, के आश्रय है प्रतिष्ठा है सारे प्राणियों का आश्रय यही है यही रहना पड़ता है सबको एवं भूत प्रतिष्ठान भूतों की प्रतिष्ठा है सारे प्राणी ईश्वरी में आश्रित है इसलिए भूत संबंधी भूत के साथ संबद्ध जो पृथ्वी है भूतों के साथ संबंध इसका है गायत्री का संबंध तो है इसके साथ एक पूर्व वाणी का संबंध होता है उच्चारण करते सभी का नाम लेती है और डरे हुए अवस्था में भयभीत को माँ भहींसी करके बोलती है इसलिए भूतों के साथ संबंध हुआ था कि पृथ्वी का संबंध है सब प्रतिष्ठित है पृथ्वी में आश्रित है भूत भूत संबद्ध पृथ्वी भूतों के साथ संबद्ध जो पृथ्वी है अतो गायत्री पृथ्वी इसलिए गायत्री पृथ्वी है ऐसा ठीक है एवं लक्षण तो एवं लक्षणम कहा था या वही सा एवं लक्षण एवं लक्षण क्या है तब कहते हैं सर्वभूत रूपा गायत्री कहा था पूर्व पूर्व जो गायत्री थी सर्वभूत रूपा कहा गायत्री उसको पृथ्वी रूप में लाया ठीक है हमें कहते हैं गायत्रीम अनुद्या पृथ्वीत्व तस्या वितम गायत्री का अनुवाद करके उस गायत्री में पृथ्वीत्व का विधान किया भीतम प्रश्न पूर्वक उत्थापय उसको प्रश्न पूर्वक उत्थापन कर दे सद्ध कर दे उत्पादी कहा कथम पुनर् इत्यादि प्रश्न आया कथम पुनर्यम पृथ्वी गायत्री हाँ। प्रश्न पृथ्वी को कैसे गायत्री कहेंगे तो उच्चते ग्रंथ उत्तर दिया सर्वभूत संबंध से बागरूपा बाग गायत्री का सब भूतों के साथ संबंध था गान के द्वारा और प्राण के द्वारा इसलिए गायत्री कहा था पृथ्वी के भी संबंध है पृथ्वी में आश्रित है सारे भूत सर्वभूत संबंध में कहते हैं गायत्री सर्वभूत संबंध से उत्तर पाथ पूर्व में गायत्री का संपूर्ण प्राणी के साथ संबंध कहा पूर्व मंत्र में गायत्री मैंने बाग रूपा गायत्री और पृथ्व्य तत्सब चौद्यपूर्वक पृथ्वी में सर्वभूत संबंध सारे प्राणियों का संबंध प्रश्न पूर्वक व्युत् करते हैं कथम पृथिवी संग उठाई कथम सर्वभूत संबंध पृथ्वी में सारे प्राणियों का संबंध कैसे प्रश्न आया उत्तरदीय भाष्य में अशियाम पृथिव्यां मन अस्मा स्थावर जंगम भूतम प्रतिष्ठित इस पृथ्वी में सारे प्राणी दो प्रकार है जंगम चर और चर स्थिर रहने वाले को स्थापर बोलते हैं चलने वाले को जंगम करते दो प्रकार की प्राणी है सबके सब, सब इसी सब सब में आश्रित है कहा ठीक सर्वस्व पृथ्वी आम प्रतिष्ठितत्व साधनी सब सबके अस को पृथ्वी में ही रहना होता है पृथ्वी को छोड़कर के कहीं जा नहीं सकता इसके सिद्ध करते हैं एताम इत्यादि का एताम एवं पृथ्वी में ना, ना वर्तते कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी को अतिक्रमण नहीं कर सकता चाहे थावर हो चाहे जंगम हो कोई भी प्राणी मात्र हो इसकी विशेषता सत्ता साथ संबंध है ठीक है तथापि प्रथम पृथ्वी गाय थी तो चलो सबको भूतों के साथ संबंध है ठीक है किंतु बाणी तो गान भी करती थी और प्राण भी करती थी गायत्री घटा दिया हुआ और प्राण के माध्यम से वाणी को कहा गायत्री पृथ्वी को गायत्री फिर भी कैसे कहेंगे भूत के साथ संबंध होने मात्र से प्रश्न आया फिर कथम तथा भी कथम पृथ्वी गायत्री तम तो चलो सब नूतन भूतों के संबंध होने पर भी तथा क्या था फिर भी गायत्री तो कैसे आएगा तो कहते यथा इत्यादि भाष्य में कहा दृष्टान दिया पूर्व में यथा गान प्राणाभ्याम भूत संबंध गायत्री आर्व में गायत्री का ही कहा गायत्री का क्या था? भूत के साथ संबंध दिखा गान और प्राण के माध्यम से एवं इसी प्रकार यहां भी पृथ्वी में भी भूत प्रतिष्ठा भूतों के प्रतिष्ठा है आश्रय है भूतों का भूताश्रिति भूत संबद्ध पृथ्वी भूत के साथ संबद्ध है पृथ्वी जैसे बाणी संबद्ध है उसी प्रकार पृथ्वी संबद्ध है वो गान और प्राण के माध्यम से संबद्ध है और ये आश्रय के माध्यम से संबद्ध है सबका आश्रय है पृथ्वी अतो गायत्री पृथ्वी एक आगे मंत्र है ृथिवी यदम अस्े शरीर अस्ण प्रतिष्ठिता नातिशीय पुरुषे शरीर अस्ण प्रतिशीय या वैषा पृथ्वी इय वावसा यदिदुषे शरीर ही प्रतिष्ठि या वैषा पृथ्वी जो पृथ्वी गायत्री रूपा पृथ्वी कहा था पहले वाणी को गायत्री कहा फिर भूत को भूत को कहकर करके पृथ्वी को कहा या वैशा पृथ्वी शाह जो यह वह पृथ्वी है गायत्री रूप है पृथ्वी शाह वो तो यही है वो पृथ्वी रूपा गायत्री एक और यद अस्विन पुरुषे है ये जो कार्यक्रम संगात में जो शरीर है जीवित जीवित प्राणी में जो शरीर है यही वो वो है पृथ्वी यही है गायत्री वही है क्यों भूतों के साथ संबंध होने से गायत्री कहा गया यही है तो पहले बाणी को गायत्री कहा था भूतों के साथ संबंध है पृथ्वी को गायत्री कहा भूतों के साथ संबंध संघर्ष ये शरीर में भी भूतों के साथ संबंध है कहते हैं अश्विन ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता इस शरीर में अश्विन शरीर है इमे, इमे, इमे ये जो प्राण है भूत शब्द का वाच्य जो होते हैं पंचभूतों का वाच्य प्राण वो यहां प्रतिष्ठित है प्रतिष्ठिता दे प्राणी ये, प्राण ये शरीर को छोड़ नहीं सकते अतिक्रमण नहीं कर सकते जब रहना है तो यही रहना पड़ेगा ऐसी स्थिति इसलिए गायत्री हैं कहाप्रति गायत्री शरीर उप्रतम कर सकती थी पहले बाग रूप दिखाया पृथ्वी रूप दिखाया और शरीर रूप लगाते हैं गायत्री मान शरीर रूप में लाते हैं संप्रति मैंने अब अधना गायत्री जो गायत्री उसका शरीर उप्रतम जो शरीर स्वरूप दिखाते हैं यावा यावई इत्यादि का जो प्रसिद्ध या वही पृथ्वी जो प्रसिद्ध जो पृथ्वी है गायत्री रूपा पृथ्वी है गायत्री इम बा वो तो यही है जो पृथ्वी गायत्री रूपा थी वो तो ये है ओम कौन इदमे इदमे तत्म एवक इदमेव और भाष्य में शरीर नपुंसक लिंगवाचक शब्द है शरीरम किन्तु इमेव बोल दिया है वह शाह इम एव बोला हुआ है उसका अर्थवाषिकार है इदमे तत् क्योंकि शरीर शब्द का विशेषण है वो वो जो पृथ्वी कहा था वो तो यही है शरीर को दिखा रहे है वह कहा का मंत्र में वह लिंग हुआ है न की जगह में स्त्रीलिंग हुआ है वह शिकार बोलते हैं इदमे बसा वो तो इधमे बत्व वही यही है कि कार्यगण संग्रहते जीवती शरीर पार्थिवत्वा शरीर से ही कहते हैं ये जो अश्मन पुरुषे बने कार्यक्रम संघात है शरीर इंद्रियों का जो समुदाय है कार्यक्रम संघात कार्यम शरीरम कर्म इंद्रिया प्राणानी इनके जो समुदाय है इसमें जीवति, सजीव शरीर की बात है निर्जीव की बात तो नहीं सजीव शरीर में जो प्राण है निर्जीव शरीर तो प्राण नहीं रहेगा। शरीर ये गायत्री है शरीर क्यों पार्थिव अत्वा ये पृथ्वी का ही कार्य है ये शरीर पार्थिव है शरीर यहाँ भूत सभी भूत के साथ संबंध है इसका पंचीकरण वाला पार्थिव है पृथ्वी अंश ज्यादा है किंतु तो और भी भूत इसमें जल पायु तेज आकाश भी है ऐसा है पार्थिवत्वा पार शरीर से पृथ्वी अंश शरीर में है, है। इसलिए कहा गायत्री यही है कथम शरीर से गायत्री तो हम प्रश्न शरीर को गायत्री कैसे कहेंगे प्रश्न उठाते उच्च है तो अश्विन ही वे प्राणा भूत शब्द वाचा पृथ्वी जिसमें प्रतिष्ठित होता है उसको गायत्री के प्रकरण चल रहा है पृथ्वी में सारे भूत प्रतिष्ठित इसलिए गायत्री का है इसी प्रकार यहां भी इस शरीर में जीवित जीवित शरीर में इमें प्राणूत शब्द वाच्य प्रतिष्ठा ये जो प्राण है भूत शब्द का वाच्य अर्थ है ये प्रतिष्ठित है आश्रित है अतः पृथ्वीपत जैसे पृथ्वी भूतों के आश्रय होने से गायत्री कहा उसी प्रकार ये शरीर भी भूतों का प्राणभू भूतों का आश्रय है प्राण विषय में रहना होता है जब रहते हैं तो इसलिए गायत्री शब्द का वाच्य हो जाता है अतः पृथ्वी जैसे पृथ्वी वैसे ही शरीर भूत शब्द वाच्य प्राण प्रतिष्ठान गायत्री भूत शब्द का वाच्य जो प्राण है उसके प्रतिष्ठित होने से प्रतिष्ठान होने से शरीर गायत्री है एकदेव यतिशीयते प्राणा इसी को ही माने एक शरीरम ये शरीर को प्राणा नातिशीयते शरीर को छोड़कर के प्राण अन्य तरह रह नहीं पाते शरीर में रहना पड़ेगा जहां भी रहेंगे प्राण को रहना पड़ेगा शरीर में। किसी भी शरीर पर पड़ेगा शरीर ठीक है गायत्री काम पृथ्वी में गायत्री स्वरूपा पृथ्वी का अनुवाद करके तस्या शरीर पर तो निरूपया उस गायत्री को शरीर स्वरूप दिखाकर निरूपण करके गायत्री शरीर अयोर अभेदे हेतु तो वहा गायत्री और शरीर में अभेद है इसमें कारण बताते हैं अभेद में पार्थिवत्र शरी ये शरीर पार्थिव है पृथ्वी का कार्य है और पूर्व में जो गायत्री पृथ्वी रूप गायत्री पृथ्वी है और ये शरीर पार्थिव है एक कारण बताया ठीक है इधानीम गायत्री शरीर अयोर प्रश्न पूर्वकों का अब इस समय में गायत्री शरी और शरीर में एकता ये दोनों दो एकता प्रश्न पूर्वक कथन करते हैं कथम प्रश्न कहा कथम शरीर से गायत्री एकता कैसे शरीर को गायत्री कैसे समझेंगे तो उत्तर दिया उचित ग्रंथ से अस्मिन ही प्राणा भूत शब्द वाच्य प्रतिष्ठित इसी शरीर में प्राण जो भूत शब्रवाच्य प्रतिष्ठित है जैसे पृथ्वी में भूत आश्रित होने से गायत्री थी ये भी गायत्री थी अर्थात पृथ्वीपत एक दृष्टान्त जैसे पूर्व मंत्र में पृथ्वी को गायत्री किसलिए कहा था भूतों का संबंध था वहां तो यहां भी भूत का संबंध है प्राण रूप भूतों का संबंध है यहाँ पृथ्वी शरीर में इसलिए गायत्री ठीक है प्राणा शरीरे प्रतिष्ठितत्व प्रकट प्राणों का शरीर पर प्रतिष्ठित होना आश्रित होना प्रकट करते दिखाते हैं ए तदेव इत्यादि कहा था जिसमें शरीरम नातिशीयते प्राण प्राण जो है शरीर को अधिक्रम करके कर बाहर जा सकते कहीं भी रहना है शरीर पर रहना है आगे है। दमस्तुषे हृदय अस्न्हीं प्राण प्रतिष्ठिता एक यद तत्षे शरीर यदिदुषे हृदय अस्मिन ही वे प्राण प्रतिष्ठिता ये तरह नातिशीय यद वही तत्पुरुषे वो जो पूर्व में कहा गया जो कार्यकर संघात में जो शरीर है जीवित सजीव शरीर में शरीर है इदम बाबत हो तो वो तो यही है जो शरीर कहा वो क्या है यह है कौन यदि अंतपुरुषे हृदय तो पुरुष के भीतर में हृदय है वो यह है जिश् गायत्री कहा था और जो पूर्व में जो शरीर कहा था पुरुषे तारिकर यदि पुरुष सजीव शरीर है तो जो कहा वो तो यह है दो तो दो है कौन यदम अंत पुरुषे शरीरम जो पुरुष के भीतर भी जो हृदय है जो हृदय है वह है क्यों कहते इस है इसमें भी प्राण इस आश्रित है अश्विन ही में प्राण प्रतिष्ठिता इस हृदय में प्राण आश्रित आगे ब्रह्मपुर के द्वारपाल रूप से प्राण का पथन करेंगे आगे ऊपर कराएगा करा प्राण आश्रित एक अंत है इस हृदय को प्राण कभी छोड़ नहीं सकते हृदय में रहना होता है ऐसा ठीक है अथवा हृदय आवेदन अब वो जो शरीर रूप गायत्री बनी थी भूतों के आश्रय होने से शरीर को गायत्री कहा था अब हृदय तो गायत्री को हृदय तो जो है आवेदन करते हैं हृदय में गायत्री मैं में तो का कथन करता है गायत्री हृदय है यदय तत्व आवास में यदय तत्पुरुष शरीर गायत्री माने जो पुरुष सजीव शरीर में जो शरीर जो सजीव शरीर है गायत्री जो गायत्री सब कहा था इधम बाब तो वो तो यह है सजीव शरीर जो कहा था पूर्व में गायत्री रूप से वह यह है कौन है वो कहा यदि अंतर पुरुषे हृदय जो जो यह अश्विन अंतर माने मध्य बीच में जो हृदय शरीर के बीच में हृदय होता है ऊपर नीचे दोनों बराबर छाती में है यहाँ हृदय है नीचे ऊपर बराबर होगा यहाँ अंतर का मध्य बीच में शरीर के बीच में जो हृदय है कुंडली काक्षम जिसको कमल कहा जाता है हृदय कमल कहते हैं कुंडली काक्षम कुंडली का है जिसका कमल नाम है यह तय तो यही गायत्री है गायत्री प्रश्न उठा प्रथम हृदय को कैसे गायत्री कहेंगे कहते बाबा भूतों के आश्रय होने से गायत्री कहा जा रहा है तो यहां भी भूत आश्रय है प्राण सब शब्द बातचीत जो भूत है आश्रित है हृदय यही कहते हैं अस्मिन ही वे प्राण प्रतिष्ठित इस हृदय में जो प्राण प्रतिष्ठित है अर्थात शरीरवत जैसे शरीर प्राणों के आश्रित होने से गायत्री कहा गया था इसी प्रकार जो हृदय भी प्राण का आश्रय होने से गायत्री है अर्थात शरीर वायत्री हृदय का प्राण इस हृदय को प्राण अतिक्रमण नहीं कर सकते क्यों किसी में आएगा आगे प्राणो हो पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण सोसा ऐसा, ऐसा। सब कुछ जो है प्राणी है प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं है जिसको पिता पिता बोला जाता था प्रणाम किया जाता था जब तक प्राण है तब तक उसको पिता कहा जाता था आगे जाकर के जिसको प्रणाम करते थे वही बुखार नहीं देता है पुत्र hmm. आग लगा देता है पाप नहीं लगता आग hmm. पहले थोड़ा कठोर शब्द बोलने में भी पाप लगता था तब तो जब प्राण था उसमें वास्तव में शरीर पिता ने प्राण पिता है जो आदर दिया जाता था किस दिया जाता प्राण को दिया जाता था वही व्यक्ति जब प्राण रहित हो जाता है वही जो पिता करके प्रणाम करने वाला आग बुखार नहीं दे रहा है आग लगा रहा है अब उसको पाप नहीं लगता पहले पाप लगता था ऐसा करने पर इसलिए प्राण पिता प्राण माता माता जिसको बोला जाए वो प्राणी है जब तक प्राण निवास से वहां तब तक माता है उसके बाद ऐसे क्रूर कर्म कर जाता है वही पुत्र आग लगा देता है माधुरी शरीर में फिर कोई पाप नहीं लगता उसको वो शरीर माता नहीं वास्तव में प्राण माता है ऐसा आएगा प्राणो पिता प्राणो प्राता प्राणो भ्राता प्राण सखा ऐसा आएगा भाई जो बोला जाता है प्राणी है वह फिर प्राकृतिक व्यवहार नहीं होता प्राण निकलने पर बहन जो बोला जाए वही प्राण है प्राण निकलने के बाद स्वस्तृत्व व्यवहार नहीं होता कारांतर से व्यवहार होता है किंतु तो पाप भी नहीं लगता उसका माने पहले तो पाप लगता था ऐसे करने पर अगर जिंदे मां को जला दे पाप नहीं लगता उसको लगता है तो बाद में पाप नहीं लगा तो प्राण होने पर ही माता पिता माना जाता है ऐसा कहा गया है प्राण सब कुछ है प्राणो हो पिता प्राणो माता इत्यादि कहा और अहिंसन सर्वाभूतानी श्री किसी प्राणी की हिंसा न करेगा हिंसा माने क्या प्राण वियोग करने का नाम हिंसा होता है प्राण की करता। हिंसा शरीर की हिंसा नहीं होती है प्राण निकलने के बाद में उसको काटो पीटो कुछ भी करो उसको हिंसा नहीं माना जाता हिंसा प्राण की होती है अहिंसा सर्वाभूतानी अन्यत्रह आएगा तो प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए ऐसा आया इस भूत भूत शब्द का सिद्ध होता है प्राणी ठीक सिद्धता हृदय गायत्र्या एक प्रश्नपूर्वक देखा हृदय और गायत्री को एक तो प्रश्नपूर्वक व्याख्या करते कैसे कहा हृदय प्राणान प्रति कथित इतना हृदय प्राण प्रतिष्ठित तदेव न दिशे क्या हृदय प्राण कैसे हृदय को छोड़ते नहीं प्राण जब तक रहना है हृदय में रहा उनको प्राणा भूत शब्द वाच्य तत् प्राण में भूत शब्द का वाच्य है तत् भूत संबंधा गायत्री शरीर आदि भाव संभव और उसके प्राण के संबंध हो जाने पर प्राण भूत शब्द का वाच्य है और प्राण के संबंध हो जाने पर भूत शब्द संबंधा भूत संबंध होने से गायत्री शरीर आदि शरीरारीभाव तब होगा गायत्री में तेसाम भूत शब्दवाद्यु फिर शरीर आदि में भूत शब्द वाचत्व आने पर तो किम मानम क्या प्रमाण शरीर आदि में करा प्राण होती प्राण हो माता इत्यादि बोला भूत शब्द खासकर प्राण होता है वहीं से आता है सारा अहिंसा वाक्य प्राण परम प्रसिद्ध है जो अहिंसा वाक्य है अहिंसा सर्वाभूत किसी भी प्राणी की हिंसा न करे ये जो वाक्य है ये भी प्राण परक ही लक्षित होता है शरीर के अहिंसा की हिंसा नहीं होती है जिस पिता को तो प्राण होते हुए में एक कटु शब्द भी बोले में पाप लगता है आगे प्राण निकल जाने के बाद अग्नि लगा देता है कि हिंसा होती है क्या वहां नहीं होती है हिंसा माने प्राणी की हिंसा होती है शरीर की हिंसा नहीं होती है वास्तविकता ये है ये कहते हैं अहिंसा वाक्य थी जो अहिंसा सर्वाभूतानी वाक्य है किसी प्राणी हिंसा न करे कहा प्राण परम मारणम प्रतिदे वहां मारना किसी प्राण को ही मारना था यही सिद्ध होता है इसका निषेध किया जाता है किसी की प्राण वियोग न करे कहा टिप्पणी में कहा प्राण विियोजन अभिप्राय वो वाक्य शरीर को मारना नहीं होता प्राण विियोजन प्राण वियोग करना में तात्पर्य रखता हूं वाक्य ये होता है ये भी निषेध किया जाता है तथा भूत शब्द तत्व प्रकृति गोचर हो बो इसलिए भूत शब्द प्राण में ज्ञान का विषय हो जाता है प्रकृति गोचर ज्ञान विषय ज्ञान का विषय हो जाता है ये सिद्ध किया भूत भूत है का? आगे च्याण सैष्द्रीचा चतुष्पेत अभ्युक्त सा येसा चतुष्पदा ये गायत्री छंद जो है ना चार पाद वाली है चतवारो पादा यशा चतुष्पदा चार पाद वाली है और सड़क क्षा प्रत्येक पाद में छ अक्षर होंगे उसमें चौबीस अक्षर सर की गायत्री होती है ना? गायत्री, चान्दा। चान्दा। गायत्री चान्दा है। मंत्र छंद गायत्री छंद है ये मंत्र बोध मंत्र जब तै सैसा चतुष्पदा चार चतवारो पारा चार भाग में दिवक्त है चार पाद है और अक्षरा ऐसा भी अर्थ करेंगे भाष्यकार छह अक्षर प्रत्येक पादों में छह अक्षर होंगे चार पाद और क्षण विधा छह प्रकार छह प्रकार कैसे हो गए यहां पर बाघ भूत पृथ्वी शरीरा हृदय प्राण ये यह जो यहां प्रक्रिया चलाई छह प्रकार में जाता है बाघ भूत पृथ्वी शरीरा हृदय प्राण छह है बिना छह प्रकारों की गायत्री गायत्री इस प्रकार है चार पार वाली है और छह प्रकार है प्रकार छः इसका बात भूता पृथ्वी शरीरम हृदय प्राण छह प्रकार है। हो जाती है अभी अभी जो हम पढ़ रहे थे वो छह प्रकार की चर्चा हुई है तदेतद ऋचा भी अनुत्तम ऋचाभ्य अनुत्तम करते हैं इसी बात को इसी विषय में मंत्र ने भी इसको कहा है ऋचा माने मंत्र मंत्रेगा भी अभ्य अनुत्तम अनु माने पश्चात उत्तम कहा जो बातें ब्राह्मण के द्वारा किया सिद्ध किया आगे मंत्र भी इसको पुष्टि करता है आगे मंत्र आएगा मंत्री कहाषत्व गायत्री आ चतुष्पात दर्शन के उपासना के अंग से अंग के कारण हम गायत्री चौबीस पाद दर्शन दी गायत्री में चार पादों की कल्पना करते हैं दिखाते हैं चार पाद वाली है कहा उपासना का अंग है ये जो मंत्र होगा तत्सवित बढ़ने वाली जो मंत्र है चौबीस अक्षर का है चार पाद वाला है क्यों उपासना का अंग वही मंत्र के माध्यम से उपासना करनी है वही मंत्र मंत्र तो वही है तत्सवितुर्बले तो नंबर तो वो दिवस धीम ही दियोन प्रचोदय तो मंत्र होगा वो <coughs> आध्यान शेष्व उपासना का अंग रूप से गायत्री चतुष्प दर्शयती गायत्री में चार पाद दिखाते।, दिखाते हैं दिखाते हैं सैषा इत्यादि कहा सैषा चतुष्पद सायत्री वही जो उपरोक्त गायत्री पूर्व में जो कथित हो गया आई गायत्री वो गायत्री चतुष्पा चारों पादा यशा चतुष्पदा चार पाद है जिसके उसको चतुष्पाद कहते हैं चार पाद हैं सड़क्षर पाद प्रत्येक पालों में छिछे अक्षर है चौबीस अक्षर की है वो प्रत्येक पालो में छ छह अक्षर वाली छह छह अक्षर वाली है छंदो रूपा है तो वो चतुष्पदा सड़क्षरा पाला जो है छंदो रूपा है वो एक छंद है जैसे अनुष्टुप छंद है त्रिष्टुप छंद जगती छंद आदि है वैसे ये गायत्री भी एक छंद है छंद रूप होते हुए मंत्र है वो गायत्री मंत्र है छंद है वो चंदसाम हम, हम गायत्री छंद शाम साम तथा साव नाम गायत्री छंद शाम अहम मा सा नम मार्ग श्रीषो ऋतुनाम कुमा कर गीता के दिभूति अत्याय वैसे कहा भगवान ने यदि छंदों में देखना चाहोगे आप नहीं गायत्री छंदों में ऐसा कहा है और शामबेर में देखना चाहो तो बृहत्साम नाम का साम में ऐसा ऐसा भगवान ने जो दिया है गीता के दसम अध्याय में जो नवम अध्याय की बातों को जो नहीं समझ सकता है वहां ज्ञान विज्ञान युक्त एकदम जो देख अत्यंत तो गोपनीय बात बताई है वहां उसको जो, जो नहीं समझता थोड़ा तो थूल भाव से बता दिया दसम अध्याय में अगर उस सूक्ष्मता को नहीं पकड़ सकते हो कम से कम इन इन में भगवत दृष्टिकोण हो कम से कम है तो सर्वत्र भगवत दृष्टि करना चाहिए किंतु तुम्हारी दृष्टि असमर्थ है नहीं कर सकती है तो कम से कम इन इन जगहों में तो करो ऐसा विशेष विशेष स्थान भगवान का यही स्थान है यही बात नहीं। है सर्वत्र भगवान को देखना है किंतु वो दृष्टि नहीं बना सके तब तक का ये दृष्टि करे इसलिए सही सात चतुष्पदार्थ सड़क सर्वाधार छो रूपा सती भगवती गाय करी वो जो गायत्री है पूर्वत गायत्री सातुष्पद सा, चा, चार पाल वाली छह अक्षर पाल है जिसके ऐसे पाल वाली होती हुई छूप होते हुए भगवती गायत्री सर्विधा फिर भी वो छह प्रकार हो जाती है तो वो छूप है चार पद वाली है प्रत्येक पदों में छह अक्षर वाली है पूरे मिल के अक्षर है उसमें छंद में अच्छा फिर भी यह क्या हो जाती है फिर भी भगवती गायत्री सर्पिता कहा फिर भी छह प्रकार भी हो जाती है चंद्रूप होते हुए भी छह प्रकार हो जाएंगे कैसे कहा बाघ भूता पृथ्वी शरीर हृदय प्राण रूपा सती सर्पिता भगवती कहा अभी तक तो जो सारांश हम पढ़ते आए बाघ वही गायत्री से लेकर तो के यहाँ तक जो पढ़ी गई है बा भूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण रूपा सती छह रूप गायत्री थे हो के छह प्रकार हो जाती है और बात प्राणय निरिष्ठी गायत्री प्रकार और प्राण को भूतों के साथ संबंध दिखाने के लिए कहा था फिर भी गायत्री कैसे हो गई है बाघ इस छह पर्यावर के बाणी और प्राण को लिया जाता बाय और प्राण के पर्याय में अन्यार्थ निविष्टयी माने वाणी शब्द का कथन करती इत्यादि कहा था प्राण ने या आश्री सभी करके कहा था भूतों के साथ संबंध दिखाया था दोनों का होने पर भी गायत्री प्रकार था। फिर भी गायत्री में आ जाएंगे वो कैसे तो आगे बताएंगे अन्यथा सर्वित तो संख्या पूर्ण अनुपत्ति छह प्रकार होना है सर्विदा भगवती कहा सर्णविदा गायत्री कहा वो मंत्र में ये वाणी और प्राण को अलग करेंगे तो छह प्रकार हो नहीं पाएगी चार प्रकार हो जाएगी एक अन्य यदि ऐसा अर्थ नहीं निकालेंगे तो सर्वित संख्या पूर्ण अनुपत्ति संख्या की पूर्ति नहीं हो पाती है इसलिए तस्मिन तस्मिनाते आले तदेतद ऋचाध्यान उत्तम ने कहा तद मे तस्मिन उस विषय में येद गायत्री ब्रह्मा गायत्री अनुगतम यह गायत्री नामक ब्रह्म है गायत्री छंद में जो अनुगत है गायत्री मुखे उक्तम गायत्री के माध्यम से कहा गया ऋचा की मंत्रेरा अभिमुक्तम गायत्री के माध्यम से कहा गया जो है ऋचा मैने मंत्रेरा मंत्र के द्वारा अद्यम प्रकाशित पश्चात प्रकाशित किया गया उस मंत्र भी प्रकाशित करता है इत्वा hmm. अच्छा। एक लक्ष्यवा तस्या सड़वित्र अनुदेश आदय लक्षण दे करके एक नंबर टिप्पणी कुछ बच गई थी अच्छा तो पूर्व विधान अनुशंसद आप भूतानी के ऊपर बताया गया प्राणपरम प्राण वियोजन अप्राक इतनी भाष्यो एक हिंसावाक्य की प्राणपरम मारण प्रतिशत टिप्पणी बाकी है निंसा हिंसा हिंसाभा कथम भूतशब्दवाच्य का हिंसा क्रिया पद हिंसा पीतर्पण्य से भूतशब्दवाच्य कैसे प्राण से अः हिंसा करके वहां हिंसा भीतर में पड़ा हुआ वाक्य में इसलिए कैसे भूत शब्द वाचित आएगा यह संख्या किया उत्तर देते हैं न संज्ञा हिंसा विनाश मात्र अर्थ तो हिंसा का अर्थ होता है विनाश जैसे धर्म एवं हतोहंती धर्मोरक्षित रक्षति इत्यादि आता है वाक्य तो वहां पर धर्म कोई मान अभाव नहीं किया जाएगा प्राण वियोजन नहीं है अलग नहीं किया जाता तो धर्म का विनाश का अर्थ होता है हिंसा का अर्थ विनाश धर्म एवं हतोहंती अंति का होता है हिंसा नहीं होता हिंसा मनी विनाश में प्रयोग होता है तो हम इत्याद प्रयोग दर्शनात देखा है भूत सम्यवहारेण प्राण विषय भूतों को लेकर के हिंसा करके कहा गया है इत्यादि दो नंबर टिपा लक्ष्य गायत्री शेषक गायत्री लक्षित गायत्री को लक्ष्य करके लक्षि ठीक मैं गायत्री शब्द पूर्व तो जोड़देव गायत्रीं लक्षित गायत्री के लक्ष्य कर्क तस्या सो तो गायत्री के छे प्रकार कथम करते हैं अन्य अनुवाद कर्के सिद्ध करते हैं ष्विधा इत्यादि कौन नो बाूत पृथ्वी हृदय प्राण रूप सी सर्विधा इत्यादय सर्वूत संबंध सिद्ध्यर्थम उपदर्गात्री और हृदय दोनों का सर्वभूत संबंधी सिद्धि के लिए उपदिष्ट हुआ है ये दोनों बाघ प्राणय बाणी और प्राण की तो गायत्री के भेद विशेष है प्रभेदे कथम व्याख्यान गायत्री के भेद रूप से कैसे व्याख्या कर दिए शंका आई तो कहा बाघ प्राणय अन्यात अंतरिष्टर अपनी बाणी और, और प्राण के भूतों के साथ संबंध में निर्दिष्ट पर भी गायत्री प्रकार अपन फिर भी गायत्री प्रकार बांधना पड़ेगा नहीं तो सर्विद संख्या सर, सर्विद संख्या पूरा पूर्ति होगी नहीं दो निकल तो चार हो जाएगी टीका वो कहा विधिपक्ष वाक्यशेष योगा तयोगपी गायत्री भेदत्व के तरफ विधि पक्षे कृपण कहते हैं विधि पक्ष के कहा विधिपक्षी विध्यात्मक वाक्य शेष एक तरफ है वाक्यशेष विधि योग जो वाक्यशेष में कैसे है भाक्यशेष सही साधा सर्विदा ये जो वाक्य है इसमें सर्विदा बोला हुआ है दोपालकर क्षेत्रकार वाले पाएगी ठीक है तस्थे बाूत पृथ्वी स्तरे प्राणभेदा सर्विधं गाएत्री अचिन्त अजलक्षण तदवचिन्न ब्रमतत्व अचिंत ना पूर्वोक् स्थिति सती एक तत्व अर्थ तस्मिन अर्थ कहा था आदि में उसका अर्थात तस्मिन अर्थ माने उस विषय में क्या विषय है बाल भूता पृथ्वी शनिदय हृदय प्राण वेगात सर छह प्रकार की बनी हुई गायत्री सर विराम गायत्री में छह प्रकार की गायत्री के चिंतन करके और अजल लक्षण या खा. खाली गायत्री का चिंतन न करें अजलक्षण कहा के पे रक्षदाम जैसा या गायत्री सब गए गायत्री को गायत्री से अतिरिक्त जो ब्रह्म को भी लेना दोनों के चिंतन करना अजल लक्षण या गायत्री में अनुचिन्द गायत्री के चिंतन करके किस रूप से चिंतन करना बाल भूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण भेद भेद से युक्त जो गायत्री है उसके चिंतन कर करते हुए करके अजल लक्षण के माध्यम से जनणा नहीं अज लक्षण शक्ति वृत्ति से नहीं लक्षणा वृत्ति करना अजल लक्षण या तथा तो अवचिन्न ब्रह्म उस गायत्री में अवच्छिन्न जो ब्रह्म है विशिष्ट ब्रह्म है ब्रह्म तत्व में उस ब्रह्म तत्व का हम चिंतन करें यह तत्शेष पूर्वोत् स्थिति ऋषि के शेष रूप से उपासना के शेष रूप से ही पूर्व विशेष में स्थित स्थित सी तस्वीर आगे मंत्र कहा आगे मंत्र बोलेगा तारनश्च महिमा तपोयाश पुरुष पाद सर्वाभूतानि ृत दिवी तपोजायादूतावृत महिमा जो गायत्री उपाधि वाला ब्रह्म की इतनी विस्तार है इतनी महिमा है जो पूर्वोक्त पूर्वोक्तवाप्य हैं जो बाघ पूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण ये छह प्रकार इतने महिमा है इतना विस्तार है जो गायत्री संजक जो ब्रह्म है माने गायत्री उपाधि वाला जो ब्रह्म है वो गायत्री उपाधि विशिष्ट जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का तावान अश्य महिमा उतना ही इसकी महिमा है महिमा तावान उतना तत्प्रकार ता उतना है इसकी महिमा कितना है कितना पूर्वोक्त बातें ये महिमा है महिमा क्या है छह प्रकार की महिमा इतना है बाल भूतक पृथ्वी हृदय शरीर हृदय प्राण उतनी महिमा इसकी है जो गायत्री उपाधि वाला का, शबल ब्रह्म का मान सबल ब्रह्म का विशिष्ट ब्रह्म जो होगा गायत्री उपाधि वाला ब्रह्म उसका एक महिमा है विस्तारी है तत्द्याया तो और निरूपाधिक जो आत्मतत्व है उससे भी विशेष जेष्ट है श्रेष्ठ है उससे बहकर है महत्तर है निरुपाधिक वाला क्यों पाद से सर्वाभूतानी जो कुछ अभी कहा भूत जितने भी हैं संपूर्ण चरा कर जगत उसका चार भाग में से एक भाग है, एक पाद है उस निरुपाधिक का अश्य ब्रह्मणा भूतानी पाद सर्वाभूतानी पाद इस ब्रह्म का विशेष ब्रह्म का ये तो सविशेष ब्रह्म के बारे में चर्चा होगी गायत्री विशिष्ट ब्रह्म की चर्चा थी ताबान महिमा इतनी पूर्वोक्त बातें इसकी महिमा है विस्तार है यह छह प्रकार से दिखाई पड़ती है और तथोद्यायास पुरुष जो शुद्ध शुद्ध ब्रह्म है पुरुष शुद्ध ब्रह्म उससे भी महान है क्यों उसकी महिमा कैसी है पाद से सर्वाभूतानी त्रिपाल अश्य अमृतम ब्रह्म तो शुद्ध ब्रह्म है सर्वाभूतानि पाद चार भाग में से एक भाग है ये सारे प्राणी जितने संसार में है एक पाग त्रिपाद अश्य अमृतम दिवी तीन पाद जो है इसका अमृत माने स्वर्ग में अमृत स्वर्ग तीन पाद है वो स्वर्ग में है स्वर्ग माने स्वात्म अपने आप में है वो न स्वर्ग का अर्थ वो स्वर्ग नहीं है स्वर्ग शब्द का अर्थ युखी नादिग्रस्तम अंतरम अभिलाषोपनीतम च स्वर्ग स्वपदास्पदम तत्म स्वपदास्पदम इत्यादि वो स्वर्ग पद होता है उसमें तीन पद अपने आप में प्रतिष्ठित है ऐसा कहा वास्तव में कहते हैं तावान अख्य ब्रह्म समस्त महिमा भीवृ विस्तार उतनी महिमा तावार मानी पूर्वोक्त तो बातों को लेना उतना पूर्व में जो छह प्रकार बताई थी तत्शब्द है पूर्व का परामर्श होगा होगा माने उतनी महिमा है इसकी कौन गायत्री विशिष्ट जो ब्रह्म है औपाधिक ब्रह्म के अश्य ब्रह्म तावान् महिमा उदनी महिमा माने तावान अश गायत्रख्य ब्रह्म अश माने गायत्री नामक जो ब्रह्म है इसके समस्तस्य जो समस्त है महिमा विभूति विस्तार महिमा मानी विभूति यह विस्तार है, है इतनी महिमा इसकी है जो क्षेत्र ये विभक्त दिखाई पड़ता है बाघ प्राण बाघ पृथ्वी शरीर हृदय प्राण इत्यादि रूप दिखाई पड़ता है ये महिमा है यह आवास चतुष्पाद सर्विदस्त ब्रम्भोविकार पाद गायत्री इतनी व्याख्या है। जितने हैं कितना दिखाया चतुष्पाद चार पाद है क्योंकि तो गायत्री चंद में चार पाद हैं शरीर छह प्रकार बताया यही महिमा युष्टी है छह प्रकार बताया बाल भूतक पृथ्वी शरीर हृदय प्राण ये छह प्रकार बताया ब्रह्मो विकार है यही है पादो गायत्री व्याख्या विकार पाद गाय का कथन हुआ अतः तस्मात उससे बढ़कर शुद्ध ब्रह्म होता है ये तो विशिष्ट ब्रह्म गायत्री उपाधि विशिष्ट ब्रह्म की चर्चा ये होगी आगे अतः तस्मात विकार लक्षण विकार वाला था मान गायत्री उद्या विकार वाला था शुद्ध प्रमुख तथा तस्मात विकार लक्षणात गायत्री अख्यात गायत्री नाम से बाचारण मात्रो तो बाणी का आलम्बण मात्र था वास्तव में नहीं होगी नहीं है नेति बेदी में भी चला जाएगा तो जाया महत्व उससे भी महान कौन परमार्थ स्तरूपो अभिकार है पुरुष पुरुष परमार्थ सत्य स्वरूप जो अभिकारी है विकार विकृत नहीं होता जो अभिकार पुरुष मानी पुरुषार्थ पुरुष दीर्घ उ मंत्र में है पुरुष में हर्ष उकार होता है इसलिए भाषण पुरुष उतार तो पुरुष करते हैं परुष को कहा सर्वपूर्णार्थ सबको पूरा करता है कल्पित वस्तु अधिष्ठान में आश्रित होते हैं सबको पूरा करता है रज्जु में जितने भी कल्पना करेंगे सब में रज्जु ही पहुंची हुई होती है सबको पूरा करने वाले रज्जु है चाहे वहां जलधारा की कल्पना करो तो रज्जु चाहिए रज्जु में कल्पना हो भू चित्र की कल्पना करो तो रज्जु में ही है वो और माला की कल्पना करो रज्जू के बिना नहीं होना रज्जू भी है सबको पूरा करती है माला भू चित्र जब सबको पूरा कर देती है ये पूर्व इस प्रकार निर्विशेष ब्रह्म सबको पूरा कर सभी कल्पना उसी में होती है सभी सविशेष ब्रह्म भी उसी में कल्पित है सरोपुर सबको पूरा सब करने से पुरुष कहा अथवा पूरी से उसकी उपलब्धि पूरी वे में होता है गाँव में देहात्म उपलब्धि नहीं होती शहर होता है सहार बने ये शहर ये हड्डी मांस पीपादी मलपुत्र का सहार है ये सहार है इसमें पाया जाता है कभी भी उपलब्धि होगी यही होगी इसलिए दो हेतु दिया पुरुष का सर्वपूर्ण अथवा पूरी शायन नाथ सबको पूरा करने वाला है अथवा पूर्व शयन करता है या उपलब्धि होती है शरीर में इसलिए तत्व उस ब्रह्म का जो तो निर्विशेष ब्रम है उसका एक पाद होता है सर्वा, सर्वाने सर्वाणी भूतानी सा, सारा संसार जल चेतन जितने भी हैं ये जो अभी कहा गया जो छह प्रकार से बताया गया है सारा संसार जितने भी हैं तेजो अवरणादी ने इसी में छो की छठे अध्याय के माध्यम से कहेंगे तो सारा भूत तीन विवाह दिखाया है तेज अब अन्ना पृथ्वी जल तेज ये तीन दिखाया हुआ है आगे शा, सष्ट अध्याय आएगा सारा भूत इसी मार जाते हैं जब भी ऐसा तेजो वर्णादी ने सस्थावर जंगमानी स्थावर और जन्म के शहीद जितने भी हैं सबके सब इसका एक पाद में आते हैं बोले चार बट्टा एक चौथा भाग में आएंगे तीन, तीन भाग अलग अपना स्वरूप अलग है उसका ऐसा है त्रिपाद जो तीन पाद त्रयोपादास्य त्रिपाद है त्रिपाद तीन पाद जो है इसका त्रयोपादाश्य स्वयं त्रिपाद तीन पाद इसका है इसके लिए तीन पाद वाला है इसलिए तीन पाप कहा एक पाद में तो सारे जग कल हो तो गए जगत तीन पाद त्रिपाद अमृतम पुरुषाख्यम जो त्रिपाद जो है पुरुष नामक है अमृत है वो अमर है वो अमृत है समस्त समस्त गायत्री मनोजो समस्त पूर्वोक्त गायत्री स्वरूप दिव्य द्योतन वही स्वात्म अवस्थित तो वो तो देवी देवतानवती जो प्रकाश स्वरूप है उसमें अपने आप में स्थित है दीप का स्वात्मा में अपने आप में स्थित है वो अन्यत्र नहीं कहा एक नंबर बनेगा गायत्री आत्मा संबंधित पुरुषार्थम अतम रूपों की सम्बन्धा गायत्री स्वरूप जो गायत्री स्वरूप संबंधी पुरुष का अमृत स्वरूप जो है वो अपने आप है वहां के तो वृद्ध स्वरूप है सभी कल्पित वालों के वृत्त वाले हैं कितु अमृत स्वरूप एक ही है वो मेरे विशेष ब्रह्म ऐसा है बता दिया समय हो गया है ओमायरा चक्षुश्रोत्रमकोबल्ला ब्रह्मषदं माहं ब्रह्म निरा क्या मा ब्रह्म निराकर निराकरणस्त निराकरणस्लात्मतेषत् धर्मास्तेशन Give my hand, hold on.